थले वक्ष स्थले कौस्तुभ न करतले करे ेणुकण सर्वाे हरिचंदन सुलित कंठे च मुक्ताली गोपाल स्त्री तो विजयते गोपाल तरणी कराग्र विगल कल्पक्रसूनालुत वस्तु प्रस्तुत में लहरी निर्वाणनुन स्रस्त स्रस्त निबंधनी विमि गोपी सहस्रमृत हस्तनता बववर्गमखिलोदार किशोरा कृष्ण नारायण बंदे कृष्णं वंदे व्रज कृष्णं कृष्ण दैपायन वंदे कृष्ण वंदे पृथ श्री गोवर्धननाथ की जय, पुराण पुराणतिलक यदष्णवा धनमस्पारमे ममल ज्ञान परीयविरागभक्तिसहित नैष्कम्य तृणव प्रपठन् विचारण परो करो भक्त विमोचेन् प्यारे मुण... भगवान श्री वृंदावन विहारी श्री कृष्ण के अनुग्रह से प्राप्त इस श्रीमद्भागवत अष्ट दिवसीय सत्संग में हम सभी श्रीमद भागवत के गायन श्रवण और चिंतन के द्वारा जीवन साफल्य का मार्गदर्शन प्राप्त करें अपने मन को विशुद्ध करें कलिकलुष को धोएं और जीवन को धन्य करें भगवान वेदव्यास जी निवेदन करते हैं तस्माद अपरम किंचन मन शुद्ध न विद्यते मन को शुद्ध करने वाला श्रीमद्भागवत के समान दूसरा कोई साधन नहीं है संसार में दो बातें हैं तो सारा आधार मन पर है बंधन है तो मन के कारण मुक्ति भी होती है तो मन के चलते मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्ष हो जीव के बंधन और मुक्ति दोनों में कारण उसका मन ही है जिस प्रकार एक ही चाबी से ताला खुलता भी है और बंद भी हो जाता है उसी चाबी से खुलता है उसी चाबी से बंद होता है बस मन ही है वह चाबी जिसके चलते जीव का बंधन भी होता है और उसकी मुक्ति भी होती है मन यदि मैला है तो बंधन है मन यदि शुद्ध है तो वो मुक्ति का कारण बनता है और मन को शुद्ध करना जो चाहते हैं वे ध्यान यज्ञ तप जप पूजा व्रत इत्यादि का अवलंबन करते हैं आधार लेते हैं लेकिन उन सभी साधन का अनुष्ठान उतना सरल नहीं है अनुष्ठान करो तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि सीढ़ियां चढ़ते चलो उसमें भी कठिनता है पांच यम और पांच नियम की सीढ़ियां पहले चढ़ो पांच यम अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य पहली बात है सत्य का पालन करो यही पर आदमी चूक जाता है यहां तो पग पग पर हम झूठ का आश्रय करने वाले लोग हैं रामचरितमानस कहता है धर्म न दूसर सत्य समाना सत्य के समान श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं तो सत्य का पालन करो दूसरी बात है अहिंसा मन वचन और कर्म से हिंसा न हो जाए सावधान रहो मन से किसी का बुरा चाहना यह मन से होने वाली हिंसा है मन में किसी के प्रति दुर्भावना पैदा हो जाती है यह मन से होने वाली हिंसा है ऐसी वाणी बोलते हैं जिससे दूसरे के दिल को ठेस लगती है वाणी से होने वाली हिंसा और शरीर से हिंसा लोग करते ही हैं तो मन वचन और कर्म से हम हिंसा से बचें देखो ये यम है पांच यम यम का क्या मतलब है यम संयम कंट्रोल करना अपने आप को ये जो यम है वो ब्रेक है जैसे मोटर कार में ब्रेक होती है उसी प्रकार जिंदगी में ये संयम का ब्रेक लगना चाहिए यदि आप यात्रा करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ड्राइवर को चाहिए कि अपना ब्रेक चेक कर ले कि अपने कार में ब्रेक ठीक काम कर रहा है ना तो संयम क्या आप अपने आप को झूठ बोलने से रोक सकते हैं क्या वो ब्रेक है अपने जीवन में क्या आप अपने जीवन में स्वयं को हिंसा करने से रोक पा सकते हैं क्या वो ब्रेक है आपके जीवन में अस्तेय चोरी न करना क्या बेईमानी का अनिति का धन घर में आने से क्या आप रोक सकते हैं चोरी करने से बेईमानी करने से क्या आप अपने आप को रोक सकते हैं क्या वो ब्रेक है आपके जीवन में पहले चेक कर लो योग के पथ पर जाना है अपरिग्रह इसका मतलब है संग्रह न करना क्या अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह से आप स्वयं को रोक सकते हैं परख लो पहले अपने आप को आवश्यक वस्तुओं का लोग संग्रह करते हैं ये तो समझ में आता है अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करने की भी आदत हो गई है मैं तो कहा करता हूं कथाओं में कि यदि समय मिले तो अपने घर में पड़ी हुई वस्तुओं की एक सूची तैयार करना तीन कैटेगरी बनाना अति आवश्यक वस्तुओं की सूची आवश्यक वस्तुओं की सूची और अनावश्यक वस्तुओं की सूची और ईमानदारी से आप वह सूची तैयार करना जिसके बिना चल ही नहीं सकता ऐसी अति आवश्यक वस्तुओं की सूची तैयार करो जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक जो हैं, उन वस्तुओं की सूची फिर दूसरी सूची ऐसी कि है तो अच्छा है लेकिन नहीं है तो भी ठीक काम चल सकता है बिना इन चीजों के भी काम चल सकता है ऐसी दूसरी सूची तैयार करिए और तीसरी अनावश्यक वस्तुओं की सूची और ईमानदारी के साथ करना आप पाओगे अनावश्यक वस्तुओं की सूची सबसे बड़ी है और फिर यदि हिम्मत जुटा सको और अनावश्यक वस्तुओं को तुम निकाल सको दे दो किसी से क्योंकि जो हमारे लिए अनावश्यक है वो हो सकता है किसी के काम आ जाए और यदि तुम दे सको जिसको देते हो उस अगले के मुख पर जो आनंद होगा उससे आपको आशीर्वाद मिलेगा देने से उस त्याग से आपको शांति मिलेगी और मजे की बात यह है कि फिर अपने घर को देखा देखना अपनी कोठी को देखना अचानक से वो बड़ी हो गई लगेगी कहां तो तुम सोचते थे कि यह स्थान बहुत छोटा पड़ रहा है दो तीन कमरों की और आवश्यकता है घर में कई जगह नहीं है और अचानक से तुम पाओगे कि घर बहुत बड़ा हो गया असंग्रह अपरिग्रह हमारे शास्त्रों में परिग्रह को पाप कहा है मजा देखो यहां परिग्रह को पाप रूप माना है और वृंदावनी प्रज्ञाचक्षु संत स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे कि दान जो है ना वो उस परिग्रह रूपी पाप का प्रायश्चित प्रायश्चित का ढिंडेरा क्या पीटना उसका ढिंडोरा पीटा जाता है क्या प्रायश्चित लोग चुपचाप कर लेते हैं और यहां हम दान का ढिंडोरा पीटते हैं हकीकत में वो दान कोई पुण्य नहीं है दान परिग्रह रूप पाप का प्रायश्चित है अपरिग्रह क्या उस प्रकार के परिग्रह उस प्रकार के संग्रह से आप स्वयं को रोक सकते हैं कई लोग आवश्यकता से अधिक उनके पास है फिर भी उसका संग्रह किए हुए हैं संपत्ति के ढेर पर बैठ गए हैं इसलिए कई लोग चोरी करते हैं इसलिए संपत्ति का विकेंद्रीकरण आवश्यक अपरिग्रह पाप है यह कहने में ऋषियों की बहुत बड़ी विशाल दृष्टि आपको टेंशन से मुक्त करना क्योंकि जब आदमी संग्रह करता है तो बड़ा ही तनाव में रहता है उसको संभालने में चिंता करता रहता है व्यस्त रहता है जिसका सदुपयोग करते हो उसी संपत्ति के तुम मालिक हो जिसका संग्रह करते हो उस पैसे के तुम गुलाम हो संग्रह आदमी गुलाम बनाता है क्योंकि जब संग्रह करता है आदमी तो स्वयं धन की सेवा में लग जाता है धन की चिंता में लग जाता है और जो सदुपयोग करता है धन उसकी सेवा में लग जाता है तो स्वामी वही है धन का मालिक वही है जो धन का सदुपयोग करता है जो भी धन का ज्यादा संग्रह करता है वो धन का गुलाम है अपरिग्रह एक एक सूत्र बड़े महत्वपूर्ण तो है ये केवल कथा यहां से सुनना और यहां से निकाल देना या कथा केवल टाइम पास का साधन नहीं है ये हमारा साधना सत्र है इसको बहुत गंभीरता के साथ लेना कौपीन बंत खलुभाग्यवंत यह कहा गया है कौन भाग्यशाली है बोले कौपीन मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं अपने पास कुछ रखता ही नहीं इस देश की संस्कृति इस प्रकार के अपरिग्रह और त्याग की वृत्ति पर टिकी हुई है तेन त्यक्न भुंजी था मागृद्क सुधनम उपनिषदों में यह उद्घोष ईशावास्यदम सर्व यगत्या जगत तेन त्यक्न भुंजी था मागृद्क सुधनम भोग आदमी को गुलाम बना देता है इसलिए भोग की ओर नहीं हमें योग की ओर जाना तस्मात योगी भवा अर्जुन ये कहा भगवान ने गीता में बार बार आग्रह करते हैं अर्जुन इसलिए तू योगी बन भोगी स्वयं भोग की वस्तु हो जाता है भोग भोगे नहीं जाते भोगने वाला भोगा जाता भर्तवरी ने वैराग्य शतक में लिखा भोगा न भुगता व्यय एवं भुगता भोग नहीं भोगे जाते हम ही भोगे जाते तो भोग की वस्तु हो गए वास्तव में आनंद लेता है योगी इस बात पर बहुत चिंतन करना आदमी आज स्वयं उपभोग की वस्तु हो गया है कहते हो उपभोगतावाद बढ़ा है लेकिन इंसान स्वयं उपभोग की वस्तु हो गया है इसलिए भोगी नहीं योगी बनो तब तुम वस्तु नहीं व्यक्ति हो जो वस्तु बन जाता है उसमें झड़ता स्वाभाविक रूप से आ जाएगी जो व्यक्ति बना हुआ है उसके जीवन में करुणा होगी अपरिग्रह असंग्रह माताओं एक बात कहूं अपनी अलमारी में देखना कई साड़ी तो बेचारी ऐसी मिलेगी जिसको तीन साल से आपने छुआ ही नहीं फिर भी अलमारी में पड़ी यदि थोड़ी हिम्मत जुटा सको पर वो किसी को दे सको और शॉपिंग तो चलता ही रहता है आपका नई नई साड़ियां तो आती रहती तो कम से कम पुरानी पुरानी वाली जो अब तुम्हारे इतनी आवश्यक नहीं रह गई वो किसी को दे सको तो किसी के लिए वो आवश्यक है कोई गरीब उसके शरीर को ढांकने में काम आएगा उसके चेहरे पर भी आनंद उस आनंद को देखकर तुम्हारे चेहरे पर भी आनंद अलमारी में जगह हो जाएगी फिर शॉपिंग बहता पानी निर्मला अलमारी भी, भी निर्मल निर्मल रहेगी नहीं नहीं नहीं साड़ी को भी अच्छा लगेगा कि किसी के में काम तो आई यहां तो अलमारी में तीन साल से पड़ी थी मालकिन ने मुझे छुआ तक नहीं था तीन साल से हाथ भी नहीं लगाया बेचारी साड़ी भी आशीर्वाद देगी कि मुझे बाहर तो निकलने को मिला कहीं किसी बहन के